वेदांत सार अध्याय पाँच आत्मज्ञान के साधन एवं भूतस्वस्वरूपचैतन्य साक्षात्कारपर्यत श्रवण मनन निधिध्यास ते अपि प्रदर्शयन्ते उपरोक्त प्रकार के अपने चैतन्य स्वरूप का साक्षात्कार होने तक श्रवण मनन निधिध्यासन तथा समाधि के अभ्यास की आवश्यकता होने के कारण उनका भी निरूपण किया जाता है नाम है। नाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम छह प्रकार के लिंगों लिंग छिपे हुए अर्थ को प्रकट करने वाला के द्वारा संपूर्ण वेदांत का तात्पर्य लक्ष्य अद्वितीय वस्तु ब्रह्म है ऐसी धारणा निर्धारण करना श्रवण कहलाता है लिंगानी तो उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद उपपत्ति आख्यानि वे लिंग हैं उपक्रम आरंभ और उपसंहार समाप्ति दूसरा अभ्यास अनेक बार कथन तीसरा अपूर्वता नई बात का कथन चौथा फल पांचवा अर्थवाद प्रशंसा और छठवां उपपत्ति निदर्शन युक्ति उपक्रम उपसारो अभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय कहा भी है उपदेश के तात्पर्य का निर्धारण करने के लिए उपक्रम अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद तथा उपपत्ति ये लिंग है तत्र, प्रतिपाद्यस्य, अर्थस्य प्रतिशत आदि अ उपादन उपक्रम षष्ठ अध्याये प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय उपसो यहाँ एव अद्वितयस्तून इति अद्वितयद एतद् एक तत्मीम इति सर्वते चतिपादनम इनमें प्रथम प्रकरण में प्रतिपाद्य विषय वस्तु का प्रकरण के आदि और अंत में प्रतिपादन करना उपक्रमोपसंहार नामक लिंग कहलाता है उदाहरणार्थ छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय में उस प्रकरण के प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु का अध्याय के प्रारंभ में द्वितीय से रहित एक है कहकर और अंत में भी यह सब कुछ आत्मा ही है के रूप में उसी अद्वितीय वस्तु ब्रह्म का प्रतिपादन है प्रकरण प्रतिपाद्यस्य प्रतिपाद्य वस्तुन तन्मध्ये पौनपुण्य प्रतिदनम अभ्यास है यहा त अद्वितयस्तू मध्ये इति नवकृत्व प्रतिपादनम् द्वितीय प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय का प्रकरण के अंदर बारंबार प्रतिपादन अभ्यास कहलाता है उदाहरणात् वही पूर्वोक्त अध्याय में तत्वमसी के रूप में नौ बार उस अद्वैत वस्तु ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है प्रकरण प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तुन प्रमाणान्तर अविषयीकरण अपता यथा तत्र अद्वितीय वस्तुनो मानविषयकरण तृतीय प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय को आगम के अतिरिक्त किसी अन्य प्रमाण का विषय न होना के द्वारा अनुपलब्धता अपूर्वता कहलाता है उदाहरणार्थ पूर्वोक्त के उपनिषद के छठे अध्याय में ही उस अद्वैत वस्तु ब्रह्म का किसी अन्य अन्ण का विषय न होना फलं तो प्रकरण प्रतिद्य अनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र तूयम प्रयोजन यथा तत्र आचार्यवाण पुरुषो वेद तस्य एव तस्वे यावत् न विमोक्षे अथ संपत्ति अद्वितय वस्तु ज्ञानस्य तत्प्राप्ति ही प्रयोजनम श्रूयते चतुर्थ प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय आत्मज्ञान या उसके अनुष्ठान साधन के विभिन्न स्थानों में उल्लेखित प्रयोजन को फल कहते हैं यथा पूर्वोक्त अध्याय में ही आचार्यवान व्यक्ति ही ब्रह्म को जानता है उसकी मोक्ष प्राप्ति में उतनी ही देर है जब तक कि वह देह बंधन से नहीं छूटता उसके बाद वह ब्रह्म से एक हो जाता है यहां यहाँ वस्तु ब्रह्म के ज्ञान का प्रयोजन ब्रह्म प्राप्ति बताया गया है प्रकरण तत्र तत्र त्र अर्थवादः यथा यहां उत्तम आदेश अप्राक्षो येन अश्रुत श्रुत अमत मतम अविज्ञात इति अद्वितय वस्तु प्रशंसन पंचम प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म के विभिन्न स्थानों में प्रशंसा को अर्थवाद कहते हैं उसी प्रकार उसी प्रकरण में आचार्य शिष्य से कहते हैं तुमने उस उपदेश के बारे में पूछा है जिसके सुनने से अश्रुत भी श्रुत हो जाता है अचिंतित वस्तु भी चिंतित हो जाती है अज्ञात वस्तु भी जानने में आ जाती है इस प्रकार अद्वैय वस्तु ब्रह्म की प्रशंसा किया जाना प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ साधने तत्र तत्र प्रतिद्यधने त्र त्रूयमुक्तिपत्ति यहाँ यहासौम्य मृदपिंड मृण्म विज्ञात सैद् वाचारंभ विकारो इति एव नामधेय मृत्ति सत्यम इद इद अद्वितयस्तुसाधने विकार सेचारंभमात्र युक्तिश्रूयते षठ प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय को सिद्ध करने के लिए दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की युक्तियों को उपपत्ति कहते हैं यथा उसी प्रकरण में आचार्य शिष्य से कहते हैं हे सौम्य जैसे मिट्टी के एक पिंड को जान लेने पर मिट्टी से बने घट आदि समस्त पदार्थों का ज्ञान हो जाता है उसके प्रत्येक विकार वाणी का प्रयास मात्र है वस्तुतः केवल मिट्टी ही सत्य है आदि श्रुतियों में अद्वैय ब्रह्म वस्तु के प्रतिपादन में विकार विभिन्न रूपों को वाणी का प्रयास मात्र होने की युक्ति दी गई है